पातंजलोग प्रदी साधन पाद प्रतिसर्ग में प्रकृति और पुरुष का सहयोग और विभाग जो श्रुति और स्मृतियों में कहे हैं उनसे विरोध होगा प्रतिसर्ग में योग्यता के उत्पादन और विनाश भी न घटेंगे क्योंकि इससे पुरुष में परिणामित्व दोष होगा श्रुति प्रतिपादित संयोग और विभाग का ही उत्पा उत्पादनारी क्रम उचित है सूत्रार्थ का विवरण कहते हैं पुरुष इत्यादि से लेकर वर्ग इस तक दृश्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त होता है उस संयुक्त दृश्य की उपलब्धि भोग है और दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि अपवर्ग है सूत्र में स्वरूप पद का प्रयोग विवेक्याति पर्यंत दर्शन सामान्य की संयोग जन्यता के प्रतिपादन के लिए है अब विवेक्यातिर विप्लवा हानोपाय तथ्य हेतुर्विद्या इस आगामी दोनों सूत्रों का अर्थ इसी सूत्र ने उपादित कर दिया है अतः इस क्रम से प्रतिपादन करते हैं दर्शन कार्य इत्यादि से कृत्य क्रित का प्रयोजन नहीं रहता अतः उसकी अवस्थिति असंभव्य है अतः दर्शन कार्य का अवसान अंत होने तक ही सहयोग है अतः दर्शन दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि वियोग का कारण अर्थात इस सूत्र से कहने के लिए उपादित है तथा दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वंद्वी है विरोधी है अतः अदर्शन संयोग का हेतु है यह भी कह दिया अर्थात सिद्ध कर दिया दर्शन और अदर्शन के विरोध से विरुद्ध ही वियोग और संयोग के दोनों कार्य भोग अपवर्ग उचित ही है शंका अदर्शन संयोग का कारण है तो अदर्शन के अभाव से ही संयोग के निवृत्ति रूप मोक्ष हो जाएगा तब दर्शन को मोक्ष का हेतु किस प्रकार कहा है समाधान यह दर्शन मोक्ष का कारण है हमारे शास्त्र में दर्शन तत्वज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है क्योंकि इसमें गौरव है निरोध आदि का व्यवधान होने से मोक्ष के अव्यवहित पूर्व काल में नियम से ज्ञान की विद्यमानता असंभव है किंतु वक्षमाण रूप आदर्शन के अभाव से ही दृष्टा और दृश्य के सहयोग का अभाव होता है और वही मोक्ष है इसे अनिमित्ततया मोक्ष स्वाभाविक रूप से नित्य है यह बात सिद्ध हो जाती है शंका विवेक्यातिर प्रिवाहानोपाय इस अग्रिम सूत्र से विरोध है दर्शन वियोग का कारण है इस अपने कथन से भी विरोध है समाधान दर्शनस्य भाव इति दर्शन के होने पर बंध के कारण अदर्शन का नाश होता है अतः दर्शन ज्ञान कैवल्य का कारण कहा है तथा छ तत्वज्ञान मोक्ष में प्रयोजन मात्र है उत्तर सूत्र से असाधारण संयोग के हेतु आदर्शन का निश्चय करने के लिए उक्त आदर्शन में विकल्प करके पूछते हैं किम चेद मिती? संयोग का कारण जो आदर्शन कहा है वह क्या है नाम पर वाक्य की शोभाथक है यद्यपि संयोग दर्शन का कारण है ऐसा सूत्र होने से दर्शन का अनुत्पाद भी संयोग का हेतु है यह बात उपस्थित होती है अन्य संयोग का हेतु नहीं है तो भी उस दर्शन के अनुत्पाद के साथ समयत होने से अन्यों को भी संशय कोटि में समझना चाहिए पहला उनमें से प्रथम विकल्प है क्या सत्वादि गुणों का अधिकार कार्य आरंभ का सामर्थ्य अदर्शन है ज्ञान रूप अग्नि से अधग्ध कार्य विशेष की जन, जनन शक्ति जिसका के अर्थ उसमें भी संसार का हेतु संयोग विशेष उत्पन्न होता है द्वितीय विकल्प को छोड़कर सब विकल्पों में बंध के कारण सत्वादि गुणों का योग होने से आदर्शन शब्द गौर है दूसरा द्वितीय विकल्प को कहते हैं आहोस्वीदृति दृषि रूप स्वामी के दर्शित विषय प्रधान चित्त का अनुत्पाद अधर्शन है अदर्शन इसमें दर्शन शब्द का कारण साधनत्व दृश्यते प्रतिपादन करने के लिए दृशि रूप से स्वामीन दर्शित विषय से चित्त का विशेषण है दृशि रूपा स्वामी ने दर्शित विषयों ने तित्त दृषि रूप, रूप स्वामी के लिए दर्शित विषय चित्त का अनुत्पर्य दृश्य रूप स्वामी के लिए दर्शित है विषय जिस चित्त से उस चित्त का अनुत्पादन आदर्शन है इस कहे हुए का भाष्यकार विवरण करते हैं स्वस्मिन नीति अपने चित्त में पुरुषार्थ रूप से जो दृश्य है शब्दादिवृत्त रूप है उसमें सत्व पुरुष की अन्यता वृत्ति के हो जाने पर जो दर्शन का अभाव चित्तवृत्ति का अभाव है मोक्षकालीन दर्शन के अभाव की व्यावृत्ति के लिए सतीत के शब्दों का प्रयोग है संयोग का अहेतु होने से इस प्रकार का आदर्शन तो विचारणीय नहीं है चित्त में पुरुषार्थ की सत्ता होने पर भी आदर्शन संयोग का हेतु होता है यह भाव है